ऊनादिशत्र कौन है उन, उन, उन करने वाले प्रत्यय करने वाले स्ट्रन करने वाले करने वाले बोलो सत्र भा शब्द बनेगा कैसा तो लगेगा जूहू बनाने के लिए कैसा तो लगे उसे इतने और कुछ है लालू को लगेगा जू बनाने के लिए डालो पुस्तक बंद करो पुस्तक बंद करो पुस्तक देख कर नहीं क्या जू बनाने के लिए डालो को लगता है कैसे जू बनेगा और कैसे तो लगेगा बातचीत है उसी दीर्घ hmm. दीर्घो संप्रसारण दीर्घ हुआ ईट निषेध करने वाले एक है कोई भी करने वाले बराज बोलो बराज वाक कैसे बने गया वाक धातु क्या प्रत्यय है धातु से मनो नहीं है कृष्णम क्या संप्रषाण कृष्ण द्रष्टुँ या द्रष्टुँया प्रत्यय किस तरह से नम नमूल तो नमूल दुख दुख नमूल है नी तमुलु क्रिया इसमें क्रिया क्रियाअर्थ क्रिया कौनी हे गम दूँ कृष्णम द्रष्टुम याति गंदा तो नहीं है क्रिया थी क्रिया भक्तुम काल क्या सो तो लगा तुम भक्तुम क्या भी होती है नलो हम प्रथम एक कौचने द्विती कौचन नी भक्त आल कौन सा एक चलने प्रथमा द्वितीया तृतीया प्रथम तृतीया प्रथमा अव्य कैसे अव्य हुआ ये अव्यय है मकर से क्रीण मेजन राग घत हुआ, हुआ। किसी अर्थ में हुआ राग गय रागशब्द भाव भी है और कर्ण अर्थ भी है भाव भावकरण न लोप हो गया भाव भावकरण छोड़कर अन्य अर्थ होगा तो न लोप नहीं होगा वहाँ क्या बनेगा रंग ये हो गया था निवास चिति हो गया था नहीं बता निवास चिति शरीरो निवासचिति शरीरोपाधाने स्वादिशक निवास चित्ती शरीर उपसमाधानेशु आदेश च कितने पद है चार आदि के क हो जाएगा देखो येषु चिन्होत्तर घय इसी अर्थ में निवास अर्थ में चिति शरीर उपसमाधान इन अर्थ में चें धातु से घय होगा और आदेश चकार आदि चकार को क हो जाएगा निवास चित्ती चित्ती चयन चियत आकाय बनता है उप, शरीर शरीर और उप समाधान उप समाधान का थी क्या, क्या? राशिकरण एक करना निवास के लिए निपूर्वक ची धातु से घएँ हुआ चकार को कह हो गया अचूण से बुद्धि होकर आयादेश निकाय बनिया निकाय में धातु क्या है चिया चयन चियाँ किसी से आदि से कहो और काय में चिया चैन से घय होगा घय के सूत्र से होगा से भाव करने हो किसने कहा से भाव करने हो से भाव करने तो न करता पता रंजी का घय करने वाले क्या सूत्र काय यो कहाँ से आएगा आयादेश अचयंत बुद्धि कहता के आयादेश हुआ गोमय निकाय हो सम उपसमाधान गोमया निकाय ए रच धातु का विशेषण यणनता धातु से अच प्रति हो जाएगा चिया चय चयन जी जय य कारण धातु से अ हो गया और असार्वधातु के अर्धातु के तो से सार्वत्व गुण अयाधेश चय जय भाव अर्थ में घवाद है रिदोरप रिवर्णता दुवर्णता चापाता चय होगा रिवर्णात क्री धातु है क्री धातु से आप हो, हो गया री दो रप आप होने पर कृ को गुण हो जाएगा सार धातु रप री निगण से हो जाएगा गर् कृ हिंसाया होता है क्री छ में बली अस्तांश कर ग्री निगण यू मिश्रणामिश्रण धातु से उकारांत से आप हो गया गुण अबाधे से यव यव बनता है एक प्रकार धान है लू धातु से बनता है लव लुए छेदन से गुणावाद से लव सर्प अर्थ होता हैुणवादेश श्टुयंस, पवन से हो जाएगा पव घर्थ कविधानम।, कविधानम ये क प्रत्यय होता है कर्तव्य कविधानम वक्तव्य प्रसाद धातु से क प्रत्यय हो गया आतो लपेट लो लो से लोप हाँ। तो हो जाएगा प्रस्थ हो को हन से विहंती बिहंती हाँ तो हन धात से घए हो जाएगा घन होने के बाद उपाध्यालोप करने के लिए कोई सूत्र है गम हन जन खन घसाम लोपन और हकार को कुत्तो करने के लिए क्या सूत्र हो हंतेर यहाँ क्या है ई थे नीते इने सु न उनसे हो गया विघ्न बनी गया द्वित्रि डूत स दंचम दिता धातु जिसका डूत संज्ञा हो उसे त्रिप्रत्य होगा डुपचस पाके डूबअप बीज संताने धातु है पच डू, से डू ड्री पक्ष से अगे अक् पक्ष के चकार को चौक से हो जाएगा झल पर पक् बन जाएगा वप से करेंगे की त्रिकित से संप्रसारण हो जाएगा वचि स्वप्य जा नक्तरी बन जाएगा आगे सूत रहेगा त्रे मम नित्यम दे दे दे दे दे दे। त्रे कृती प्रत्यांत से मप हो जाएगा निर्वृत्त अर्थ निर्वृत्त सम्पन्न पाके न निवृत्तम त्रिप्रत्यय होने के बाद मप हो जाएगा मप करेगा मक्त्रिम प्रथमांत अतोम हो गया पकृत्रिम पाके न निवृत्तम इसी प्रकार है न निवृतम उपत्रिम उत्तृम में त्रिप्रतय हुआ आगे मप हो गया उपत्रिम कृत्यानिवृतम होगा तो कृत कृत से करने कृत्रि हो जाएगा प्रिम हुआ कृत्रिम बन जाएगा कृत्रिम तो प्रसिद्ध है कृत्या कृत्यानिवृतम कृत्य से संपन्न हुआ टू ट्वीटुच से जैसे जिस धातु के टूत हो ट्वित होगा उसे अतुच प्रत्यय टू वे कंपनी वेपर रहता है टू इत संज्ञा आदि इंटू डबर रिकार उपदेश जोड़नाशी गये थी टी तो थे हो गया वे पग अथुच बेपथु कंपन अर्थ में यज याच यत नंग इनसे नंग प्रति होता है यज था से नंग यज अग्रे न करेगा न गीत होने गी, यज न ज कार को हो जाएगा गीत होने से आगे संप्रसन आएगा ज क्या के न है क्या तो लगेगा तो सुनाछ य हो जाएगा यज्ञ बन जाएगा यज अग्रे न ज क्या के न रहेगा तो चुत होगा तो क्या बनेगा यज्ञ यज्ञ में ज और य मिलकर यज्ञ होता है ज क्या कहे है इसे पढ़ते स्वयं पढ़ दे यजिया यज यजिया यज याँ, याँ, याँ, याँ, याँ, याँ। आगे क्या है यच धातु से न करेंगे चुत शु, शु, हो जाएगा याचिया टाप हो गया याचिया मागने अर्थ में यत् धातु से न करेंगे तो यत्न विच्छा से न करेंगे बिच्छ गत्यर्थ के क्षा से नाम करने पर छुह सुनाशी के सप्तुको सा, तो से नहीं वो नहीं व्रशभ्रच स हो जाएगा भ्रशभ भ्रच सजय अज राज भ्रज छशाम स विष्णु बन जाएगा और प्रक्ष धातु से नाम करेंगे तो यहाँ गीत होने से हाँ विष ये धातु क्या पता है बिछक अत्यर्थ है ठीक है प्रच्छ धातु से यहाँ संपर्शन होना चाहिए था इंगित होने से ग्रही जा वही से किंतु संपर्शन नहीं किया संपर्शन नहीं होता है संपर्शन प्राप्त है इंगित होने से किंतु नहीं होता है प्रश्न चासन्न सूत्र है प्रश्न चा, चाहन काले सूत्र है सूत्र होता है ज्ञापक इसे ज्ञापक से संप्रसारण नहीं हुआ नहीं तो संप्रसारण हो जाना चाहिए अरे बीच में न होने से गीत होने से गुणा नहीं हुआ जैसे तो, छ है छ नहीं हो तो पुगन तो गुण होना चाहिए नहीं होगा गीत होने से छोर से कैसे स होगा ऊठ जो कहते हैं ना सप्तुक से छ्य छ होता है ठीक है ये अनासिक पर होने से वृश व्रश लगता है कब जल पर में वो बता है तो हाँ वही उठ आगे स आता है सप्तुक से छ और ऊठे विष्ण बनाने के लिए तू के साथ छो हो जाएगा सौ कैसे तरह से छो सी के साथ हाँ। अच्छो डरना सीख लगता है अब पहला आया था शका स हो जाएगा फिर विष्णु और गित होने से फिर गुणा नहीं होता नहीं तो पुगंध गुणा होना चाहिए रक्षित से न करेंगे तो उन्ण हो जाएगा अटगुपान से रक्षण सपो नन इन सपेद हाथ से नन का न सपना बन जाएगा उपसर के घो हो के ही उपसर्ग उपपद रहते घूस धातु से की प्रत्यय हो जाएगा प्रप्रोक धा धातु से की आतुल पीटीच प्रधि उपप्रोक धाधातु से की हो जाएगा तो उपधि प्रधि उपधि उपधि रथ चक्र क्या प्रधि चक्र के परिधि समाधि वैसे बनता है सम आ प्रक धा धातु से की आधि व्याधि समाधि सब ऐसे बनता है स्त्रिया तीन, तीन। स्त्रीलिंगे भावे तीन सावाद से भाव इत्यादि में घए का अपवाद भाव तथा तो कृत से तीन हो गया कि से उनसे गुणन वा कृति स्तु धात् से करेंगे तो स्तुति रिल्वादिभ्य तीन निष्ठावत वाच्य रि री री दीर्घ रि ल्वादिव्यक्ति निष्ठावत निष्ठा होने से क्या रदाभ्याम निष्ठा तो न पुरुष लग जाएगा क्री से हुआ तीन हुआ रित ही धातु हो जाएगा ईर इर ईर होने पर दीर्घ करने के लिए क्या सोच रहा हालीचा दीर्घ हो जाएगा रह के आगे न है ना हो जाएगा हृदयभ्याम निष्ठा तो न पुरुष तो हो जाएगा रसाभ्याम के बन जाएगा बिक्चे पर्थ में लु आदि गणे में पठित जितने धातु है सब निष्ठावत हो जाने से लु अगरे तीन निष्ठा तो न पुरुष निष्ठा कहा नत्व करने के लिए सूत्र है रदाभ्याम निष्ठा तो न पुरुष तीन अच्छा तीन हो गया निष्ठावत ठीक तो है तो यहाँ एक सूत्र आया था लुआदिभ्य लुआदिभ्य सूत्र रदाभ्याम निष्ठा के आगे लुआ सूत्र तो लुआ सूत्र से निष्ठा के तकार को न होता है एक तीन भी निष्ठावत उनसे न हो जाएगा लोनी लुहन छेदन से लोनि धुएँ कमर से धोनी ये सब लुहादिभ्य सूत्र से पुएं पावन से पुण्य पवित्र अर्थ में संपदादिभ्य कोई पर संप्रपद से कोई पर हो जाएगा संपत विपत बन जाएगा आंग प्र हुआ तो आपद बन जाएगा कोई भी कैसा पार लो पता है और ती, तीन प्रत्यय करेंगे तो संपत्ति ही विपत्ति ही आपत्ति बन जाएगा एक तीन प्रत्यय से बहुत शब्द बनता है श्रुति स्मृति मति गति ये सब बनता है श्रेय श्रवण से तीन करेंगे तो क्या बनेगा श्रुति अरे मति कैसे बनेगा मन अवध मनो अवोधन से तीन करेंगे न कहाँ जाएगा अनदात तो से बनते हैं तो न अनासिक लूप हो जाएगा मति गमदाप से करेंगे तो भी कैसे बनेंगे गति असम अमरनाथ गणित नहीं आता है गम धातु आता है तो गम गति स्मृति भी ऐसा है स्मृति स्मृति धातु तीन स्मृति सब एक तीन प्रति होता है त्रिलिंग हैं, पुणी पुण्य पवन धातु लुआदी में आता है पूजा तो नहीं आता है नहीं लुआ नहीं आता है अच्छा हाँ हाँ वादिनम भ्रस्व कहाँ था एक विंशल व्यादि क्रियादी में पूइया तो उसमें पुआदे में आया कौन सा कहते पुता पुतोधि में रस, रस हो गया ऐसा लुहा दिन ऐसा लुआ दे उसके पहले आ गया तो आगे नहीं है चतुर्वी से हर्ष बनाते मिलते पवीता इसमें पू बनाया हाँ वो तो आता है ठीक है हाँ पुणी तेने पुयो विनाश्ति वार्तिकनाशे न्वादिभ्य इत्यादी क्विन्नी पूरी विनाश है जो अर्थ क्या है विनाश में पुयो विनाश्तेनाश <imitracause>: इसमें तो नहीं होगा का विनाश है वार्तिक है न विनाशेव नत्व विधान विनाश अर्थ में पुण्य धात्व से निष्ठा के तव को न होगा इसे ल्वादिव्य इत्यादि न तीन निष्ठावत भाव अतिदेशातनी विनाश पुण्य विनाश ल्हादि इत्यादि न तीन तीन। के इसको देखना पड़ेगा वार्थी का दिया है किंतु तो पुआ में पुनी कर्थ अर्थ में लिखा है किंतु किन्तु तो पूरा भारतीय क्या देखना पड़ेगा का।, का तो सिद्धांत को दिया मिलेगा इसमें नहीं सिद्धांत कौन देता नहीं किसी का चतुर्थ खंड चाहिए इसमें किसी अष्टाध में वार्तिक है पूरा नहीं उसमें दिया है कुछ कोई भी तो नहीं ये बनाए पुण्य कैसे बनाए पुण्य अच्छा पवन इसको बताएंगे मैं लिखा हूं। तो लिखा हूँ एक भारती कहे है पुण्य विनाश देव के न विनाश है न तो तो विनाश अर्थ है किंतु वो जो लुहादि का अर्थ से किया गया है जिसे लू के आदि केंगे लु आदि पूर्व भी ग्रहण हो सता है इसका सिद्धांत कौन से दे देखना पड़ेगा उसमें तो देखा है परमादि दे दिया सिद्धांत कम कहीं है इसमें विनाश अर्थ जो पवित्रता अर्थ है का विनाश करके बनाया तो कहीं नहीं पुण्य शब्द का पुति शब्द तो बनता है पूति पूति पोती कुंडत पूत बनता है पोती बनता है ओ पूति अपवित्र अर्थ में बनता है वो तो सढ़ा हुआ अर्थ में तो विनाश अर्थ में पुनी बनाया पुनी विनाश विनाश अर्थ में बनता है पुण्य तो कोई वार्ती कहे पुण्य विनाश उसके अनुसार कैसे विनाश अर्थ होगा किंतु लो में नहीं आएगा तो नौ कैसे होगा ऐसे देखना पड़ेगा और में कहते वा, कहते वो प्रमादे पुणि आपति ऊति यूति जूति साति हेति कीर्तयच यते नित्यंत निपातन क्या है ऊती अवरक्षण से बनता है ऊती आगे दिया है ज्वरा ज्वरस्रृव्यमुपध्यायाच जरसृव्य अभी मवापध्यासा उपधारेऊ अनुनासिके अनुनाशिके क्व झलादुति और भकार दोनों को ऊट हो जाएगा अनुनाशिके पर हो कूप प्रत्यय झला किति किति पर हो अवरक्षण धातु से कोई होने के बाद संपदाधि वो कूप हो जाएगा ये तो निपातन कर दिया निपातन से कोई पे हुआ इससे निपातन से और दोनों को ऊट हो जाएगा और वह को ऊ हो गया ऊहन से ती ऊती बन गया कोई पे है युति है यू मिश्रण आ मिश्रन धातु से तो यहाँ युवती में सात है दीर्घ किया युति में सात त्वर में इसमेंता नहीं आया यु धतु से निपातन से दीर्घ कर दिया युति नहीं तो यु ह्रस्व है यो मिश्रण मिश्रण निपातन से युति हुआ जो भी इस प्रकार युग अत्यर्थिक ह्रस्व है निपातन से हो गया ज्योति गर्थक हो जाएगा यूति ज्योति उसके बाद है साथी साथ में इवाभाव स्व अंतकर्मणी ती होने पर दतिश्यतिमास्था मित्र सूत्र है ई होना चाहिए निपातन से ई नहीं करके साथी बने सो का आदेश साव बने साथी नहीं तो अंतकर्म सो अंतकर्म धातु सा होता है दति सति मास्था में तिकुकित रहते कोई तादु कितित तो प्रते इित्व होना चाहिए सीती हो जाना चाहिए निपातन से ईत नहीं हुआ सा हेति में भी हन धातु का है हन धातु का नकार को ई हो गया तीन प्रत्यय नकार को इतव निपातन से हेती बन गया कीर्ति में यहाँ निजंत प्रत्य होने से न्यास संथ से यूच प्राप्तता था यूच का अभाव करके किर्ण कर दिया तो कीर्ति कीर नी की लोप हो जाएगा आ, कीर कीर है क्री, क्या कीर? कीरी कीरी अगर त्री ईट का भावी है नेट से नीलो हो कीर्ति बन जाएगा कीर्ति क्री धातु से बना क्री धातु से किससे क्री की युच त्यासंथ युज क्री दीर्घ क्री धातु से क्या है ना दीर्घ क्री तो से तीन प्रत्यय निपातन से क्या उपध्यायाच सूत्र है उपाध्या सूत्र से ई को दीर्घ होता है कीरी है उपधा एक हलिच सूत्र क्या कहता है रेफ वन तो उपधा को दीर्घ होता है और रेफ व उपधा में हो तो वो हलिच नहीं लेगा वहां लेगा उपध्याय उपाध्यायाच इसे माया सूत्र लघ में नहीं आया एक सूत्र उपाध्याच रेप पबा अंत में हो तो हलीच लगता है रेप पब यदि उपधा में हो तो हलीचा नहीं लगे उपाध्यास च लगता है उपाध्यास से दीर्घ हुआ क्योंकि ये उपधा में है हल पर हो की रित्ती में में है कि निजंत उपधा में ईर होता उपधा उपाध्यास से सूत्र से ईर हुआ हाँ हाँ ठीक है क्री हाँ तो एक क्या क्री धातु है ना री कारांत धातु हो तो री तय धातु बनेगा किंतु री यदि अंत में नहीं उपधा में होगा तो उपधा में कैसे हुआ क्री धातु कृत धातु से बनाया हाँ ठीक है कृत धातु से उपधा में री है उपधा में री रहेगा तो वहाँ लेगा उपाध्या सूत्र से ईर हो जाए ई तो ईर होने के बाद हलचे से दीर्घ तो कीर्ति में दो तकार तो है एक भी निपातन से लोप किया लिखा है देखो दो तकार तो एक प्रकार तो कर का लोप किया कीर्ति तो संशोधन है तो जाएगा ये कहाँ गया तो, तो कहाँ गया तो प्रत्यय कृत के तकर कहाँ चला गया कर दिया सिद्ध हो का विधान निपातन का प्रयोजन सिद्ध होता है ऐसे कैसे अपराधिक तीन का विधान तथा तो अंत धातु स्वर कृत धातु कृत से किया ऐसा त्वकार का लोप हो जाएगा झरझर सब अन्य हाल परस्य झरलोप सबने जारी अतः हाँ क्या सूत्र हाँ हाँ तो तकार तो तो का लोप हो जाएगा ठीक है इसमें दिया नहीं कृत धातु से ती प्रत्यय कर दिया तकार तो का बताया नहीं कैसे कृत से ई करे की तीन कर दिया निरंत से लोप हो गया उपधा रिकार को इतो रपर हो गया कीर्ति बना तो कार को छोड़ दिया अरे सब कुछ तो रोकार लोप हो जाएगा तो नहीं तो दो तकार तो होगा कीर्ति ऐसा निपातन से ती प्रत्यय किया है यूच के स्थान पर मुख्य इतने न्यास संथ यूच से यूच होना था ये कि तीन प्रत्यय क्या निपातन से इतने निपातियां निपातन किसको कहते हैं प्रातृषिकम किस को याद है याद है नहीं एक दो याद है याद और किसको याद है बोलो याद कर लेना लिखा है ना प्राप्ति सीखम विधि बिना सिद्ध प्रक्रिया से शब्द स्वरूप सेदेशों निपतनम ज्वर त्वर श्रीबीअबिमा उपध्या उपधा बकार को दोनों को उठो जाएगा अनुनाशिक पर पहले जू ज्वर ज्वर में और उपधा और बकार व और अ दोनों को ज्वर में उपधाम क्या है आ और वह दोनों को ऊ हो गया जूर बन गया जूर् जूर् उनसे प्रथमांत जूहु जुर जूरो जूर। बनेगा त्वर से भी ऐसे हो जाएगा व और अ को तो हो जाएगा दीर्घ तूहु जू तुकार से जुहु रुग्ण तू तो शीघ्रकारी श्री भी श्रीवधा तु अर्थ क्या है श्रीबी भी श्री व और ई दोनों को गया। गया। करने बाले करने बाले। अब, गया। दोनों हो गया उू बन पर। गया श्रु शोषण करने वाले मन करने वाले और श्री भी क्या आ अभी अब अवरक्षण में हो गया दोनों कू हो गया क्विप होने पर सौरा प्रलोप और उ बन गया अ दोनों को हो गया मंधनर्थ में तो म, आ दोनों हो गया तो मूह बन गया ये सो निपातन निपातन नहीं। उठो तो नहीं ऊना ये कुछ नहीं अतः क्विप हो गया संपदा आदि भी हो, क्विप होता है आकृतिक गण होने से इच्छा, इच्छा। ये इच्छा में धातु से निपातन कर दिया इच्छा शब्द तो इच्छा से क्या क्या निपातन किया दिया है उसमें देखो इच्छा बनाने में क्या निपातन किया संपदादि से क्विप हो जाएगा कृत्याणत इस निपात टाप इस अ करके टाप कर दिया और हो गया इस सकार को छ कर दिया निपातन से अ हो गया टाप हो गया ऐसे इच्छा इस प्रत्यय कर कान अच्छा, इसे से प्रत्य क्या है ये क्या है धातु तो कपड़ा फिर ये निपातन क्या ऐसा तो किया इच्छा सा से इच्छा प्रत्यय करके ईशुगम छ करके इसे निपातन उसे समझना ईश्व इच्छा से इच्छा बनता है निपातन अप्रत्यत ये प्रत्यन्त धातु का विशेषण प्रत्युअ से प्रत्यांत धातु से प्रत्यान्तेभ्यो धातुभ्यो स्त्रिया प्रत्यय सियात प्रत्यांत धातु से स्त्री में स्त्रीलिंग में अ हो जाए प्रत्यय चिकीर्ष धातु है सनाद्यंत धातु चिकीर्स अकारांत होने से इस प्रत्यय सन प्रत्यायत अ हो जाएगा चिकीर्सा में अकार का अतोलोप हो जाएगा ताप हो जाएगा चिकीर्षा पुत्र काम्य पुत्रमात्मा इच्छति पुत्र काम्य अप्रत्यात हो जाएगा टाप हो जाएगा पुत्र काम्या चिकित्सा जिज्ञासा जिहासा बुभुक्षा पिपासा जितने सब है सनन्त होने के बाद सनासन से ऊ हो जाएगा तो चिकित्सु बुभुसु पिपासु बनता है और अत्यात हो जाएगा चिकित्सा पिपटसा ये पिपासा ये सब बनता है जिज्ञासा चाहला गुरोश्च हल गुरुमत हलंता स्त्रियाकार प्रत्यय सैथ चेष्टाया दीर्घ गुरु है अ अप्रत्यय हो गया अजाद्य स्टाप इ चेष्टा में एक तीन स्त्रिया तीन से एक तीन प्राप्त है उसका यह अपवाद इह बन गया चेष्टार्थ में थ युच न से युच प्रत्य होता है अकार से अपवाद ए रच से अप्राप्त निचंध से युच हो जाएगा क्री धातु से नीच कर्ण से कारी कार्य से युच हो गया कारी युच का युवरना का कर्ण निरण से लोप हो जाएगा कारण अजाद्य स्टाप कारणा जैसे कारणा ऐसे हृद धातु से करेंगे तो हारना हो जाएगा हटाना संत धातु से करेंगे तो टाप संतना संत धातु मोक्षण अर्थ में संतना नपुंसके भाविक तह ल्यूट च ये भाव में एक तत्यय होता है नपुंसके में हस धातु से ल्यूट ल्यूट करेंगे तो हसनम उसी अर्थ में, में एक त प्रत्यय करेंगे तो हसितम बन गया हसितम हसनम दोनों पर्यावाचक हो गया तेन त्यक्तें न भुंजिता ईसा भाष्य उपनिषद में आता है तेन त्यक्तिन भुंजिता में त्यज धातु से एकता त प्रत्यय हुआ इसे नपुन सके भाविक तो। त्यक्त्यगे न त्यक्त होता है जिसका त्याग कर दिया वो अर्थ नहीं वहाँ ईसावाशम इदम सर्वम यत्किन जगत त्याम जगत तेना त्यक्त नुंजिथा त्यक्त्य अर्थ क्या त्याग त्यागे न क्योंकि भाव में तो हुआ नहीं तो त्यक्त कर्म नहीं करें तो जिसका त्याग कर दिया जिसको त्याग कर दिया वो क्या रक्षा करेगा इसलिए त्यागे न भाविक तो प्रत्यय हुआ इसी सूत्र से नपुं सके भाविक तह तो तेना बनता है ओम मृत